Om Namah Shivaya. है और प्रे एक अलग वस्तु है उन्हें अपने जीवन को इंद्रिय भोग में तात्कालिक तृप्ति में लगा देना एक दूसरी चीज है और हमेशा के लिए जिससे अपना भला हो हित हो कल्याण हो बात दूसरी है प्रज्ञा को अपने आगे आगे ले चलना दूसरी बात है और इंद्रियों को अपने जीवन का नेता बना लेना दूसरी बात है माने तुम्हारे जीवन का नेतृत्व कौन करता तुम्हारे मोटर का ड्राइवर कौन है वो सब है कि खराब किए हुए है तो यदि ये मतवाली वाली तुम्हारे जीवन का नेतृत्व कर रही हैं और तात्कालिक तृष्टि पर ही जोर दे रही हैं और तुम्हारी प्रज्ञा या तो सो गई है बेहोश हो गई है मूर्छित हो गई है और या तो इंद्रियों के अधीन हो गई है जैसे इंद्रियां खुश हो जैसे इंद्रियों को भोग मिले वैसे उपाय वैसी तुम्हारी दुष्टि बताते हैं तो भी, ये जो वर्तमान में तुम्हें मीठा खाने को मिल रहा है जरा फैला हुआ है हमें गांव की गवरूगा करता सकता गई नाग जब खाए दिखाई गया पुरुष जब खाए ठकाई गांव की बात है। जब कर पुरुषों के साथ संपर्क करके स्त्री अपनी जित्वा की करने लगे तो समझना कि अब उसका मन काबू में नहीं रहेगा और जब भी पुरुष खट्टी वस्तु का सेवन अधिक करने लगे तो समझना कि अब उसका पुरुषत्व जो है वो जाने वाला है तात्कालिक जो इंद्रिय सुख है खाने को ऐसा चाहिए अब न मिले तो मरे सुनने को ऐसा चाहिए पहनने को ऐसा चाहिए अभिमान करने के लिए भी बाहर की थी ही चीजें चाहिए इस बात का अभिमान नहीं है कि हम अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं इसका अभिमान नहीं है कि हम सच बोलते हैं इसका अभिमान नहीं है कि हम ईमानदार हैं, इसका अभिमान नहीं है कि हम सदाचारी हैं। है जैसे गांव में गुंडे लोग इकट्ठे होते और वो अभिमान करते हैं कि हमने सत कत्ल किए हैं जो अभिचारी लोग आपस में इकट्ठे होकर के गिनती करते हैं कि हमारा सैकड़ो स्त्रियों के साथ संबंध हुआ है तो जैसे मनुष्य कोई अपने अभिमान के लिए गंदा विभाग सुन ले इस प्रकार मनुष्य की मनोवृत्ति हमने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं इसका अभिमान है हमने ऐसे ऐसे जेवर पहने इसका है। तो हैं इसका अभिमान है न हमने ऐसे ऐसे भोग किए हैं इसका अभिमान है और हमने ऐसे ऐसे भोग छोड़ दिए हैं इसका अभिमान है। इसका अभिमान नहीं आता नहीं। है। अभिमान गलत तो दिशा में जब चलता है तब मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है देखो अभिमान बुरी चीज नहीं है तो ये हमको एक पंश बहुत पटपन में बताया था छोटा था जब ये शिक्षा हमको लगेगी बताता उसने कहा कि अभिमान बुरी चीज नहीं है जब कोई कहे कि हमारा जूठा हाँ खा लो आओ हमारे पास में खा लो खा एक बात आपको सुनाता सुनावाल हम भी तो गृहस्थ रह है चुके हैं ना तो हमारे एक लड़की थी उसकी तो शादी हुई तो जिनसे शादी हुई वो यही पास है आजकल वो तो अफसर है बड़े अफसर हैं तो जब शादी हुई तो हमारी उनकी बहुत दोस्ती थी एक दिन बोले आओ एक एक थाली में खाएं। जब हमारी बाबू बोले तो बोले आओ एक एक थाली में खाएं। मैंने कहा बाबू हमको तो बचपन से अब तक किसी की शादी में खाने का अब ध्यान नहीं है हमने तो किसी का दूसरा नहीं खाया है तो बेचारे को चुप हो जाना पड़ा थोड़ा दुख तो हुआ होगा लेकिन खाया नहीं तो ये आप तो ये बात बताते हैं अभिमान काहे का कर करना हमको तो संत ने शिक्षा दी बचपन में कि जब तुमसे कोई कहे कि जूठा खाओ तब कहो कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं पंडित हूँ मैं यज्ञो को भी मैं भला जूठा खा सकता हूँ बिल्कुल जूठा छोड़ने के लिए तुम अपने में ब्राह्मण बने का अभिमान भर दो है न जब कोई कहे कि चलो हमारे मुकदमे में झूठी गवाही दे लो कह दो कि हम ब्राह्मणों के झूठ बोलेंगे राम राम राम ऐसे बोले ये अभिमान बुरा नहीं है बिना कुछ अभिमान धारण किए मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता हम ऐसे खानदान में पैदा हुए है न ऐसे हमारे पिता ऐसी माता ऐसा पति ऐसी पत्नी ऐसा पुत्र हम इतना बुरा काम कर सकते हैं अभिमान धारण करना और जहाँ किसी के तिरस्कार की बात आवे तू खुद है बोले नहीं ऐसा अभिमान कभी मत धारण करना अपने से छोटा बनाने के लिए अभिमान भारत किसी को अपने से छोटा बताने के लिए अपना बड़पन मत बधारना लेकिन छोटे काम से बचने के लिए अपना बड़पन भी बधार रहना हो बोला ये तो भगवान का दिया हुआ है अभिमान सबके भीतर रहता है बिल्कुल अभिमान कोई नहीं रहता है तो तुम उस अभिमान का उपयोग कहाँ करते हो ये मत कहो कि हम भोगी हैं ये कहो कि हम जोगी है ये मत कहो कि हम रोगी हैं। रोगी बने का अभिमान मत धारण करो ये कहो हम स्वस्थ हैं? ये अभिमान मत करो मैं जन्मने मरने वाला हूँ मैं दोषी दुर्गणी दुर्गुणी हूँ मैं दुर्भावग्रस्त ग्रस्त हूँ मैं अज्ञानी हूँ ये अभिमान मत धारण करो मैंने पर ब्रह्म परमात्मा अद्व्य से एक हूँ का अभिमान धारण करो यह अभिमान तुम्हारे सब संकट को दूर कर देगा बिना समझे धारण करोगे तब भी दूर कर देगा और समझ बूझ के धारण करो तब तो पूछ नहीं क्या ये ऐसा सत्य है ये इतना सत्य है इतना सत्य है कि अनजान में भी अगर कोई इस अभिमान को धारण करे तो उसका कल्याण हो जाए ये सत्य के बल है और जान बुझ के धारण करे तब तो कहने ही क्या है तो इंद्रियों की श्रद्धि के मार्ग पर मत चलो अपनी आत्मा की शुद्धि जो है शुद्धि उसको जानो तो श्रेय तो तो का मार्ग दूसरा और श्रेय का मार्ग दूसरा और इनका प्रयोजन दूसरा है एक ने हमको कल बताया था कि हम पहले जाते थे सिनेमा देखना तो वो शाक पहने हुए लोगों को देखते ना अमुक अभिनेता ने कैसी पोशाक पहन रखी है अमुक अभिनेत्री ने कैसी पोशाक पहन रखी है उसका ब्लाउज कैसा है उसका कोट कैसा है उसका तो घर में आके दर्जी को बुलाते कि हमको वैसा कपड़ा चाहिए ऐसा सिनेमा में अमुक अभिनेता का अभिनेत्री का तो दर्जी कैसा हमको तो जानते नहीं हो कैसा पहनते हैं कैसा है निकट लेनेमा देखो और देख के आगे वैसे ही बना कर दो तो कभी किसी को कोई अभिनेता ही पसंद आ गया है ना? तो उसने आके अपने पति से कहा कि तुमको वैसा बनना चाहिए जैसा सिनेमा में वो अभिनेता है और किसी पति को मरा कोई अभिनेत्री पसंद आ तो पत्नी से आके बोला कि तुमको वैसा बनना चाहिए अब ये है न अब न पत्नी अभिनेत्री बन सकती न पति अभिनेता बन सकता वो तो दिखावा है वो तो नाटक है वो तो झूठा है वो जीवन का ठोस सत्य नहीं है पति जी गए अभिनेता बनने के लिए सिनेमा देखने तो अभिनेत्री वो सब फिर तो पत्नी जी ऐसी चाहिए ना अभिनेत्री तरीकी और पत्नी जी गई अभिनेत्री तरीकी बनने के लिए तो पति जी को तो अभिनेता तरीका चाहिए ना नारायण तो ये जो प्रपंच का सिनेमा हो रहा है नारायण ये अधिस्था पर्दा तो है ब्रह्म और स्वयं तो प्रकाश आत्मसत्व है ना प्रकार से सुर रहा है सिनेमा हो रहा है इस दृश्य में से यदि कोई बच्चू पकड़ोगे ये ऐसा हो ये ऐसा हो ये ऐसा हो तो वो तुमको दुख दिए बिना नहीं मानेगा अगर अपना श्रेय चाहते हो अपना कल्याण चाहते हो तो हम बड़े भोगी या अभिमान छोड़ दो है ना जिस भोग के पीछे सारी दुनिया परेशान है उसको हम छोड़ सकते हैं अपने अंदर इस सामर्थ्य का विकास करो इसमें तुम्हारा जितना बड़प्पन है उतना भोगी होने में बड़प्पन नहीं है एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को गाली दी तो दूसरे ने उसको गाली दी अभी आ रहे थे तो दो मोटर हो है खड़ी करके दोनों ड्राइवर आपस में गाली गलौज करने लगे लड़ी नहीं थी दोनों की मोटर लड़ी गई थी खड़ी करके दोनों आपस में गाली कल कर तो जब यदि ऐसी जगह जगह टकराते चलोगे फिरते चलोगे धक्कम धक्की करते चलोगे तो तुम्हें अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य प्राप्त होगा तो श्रेय जो है वो शांति का मार्ग है इसमें प्रयोजन भिन्न है यदि तुम अपना परम कल्याण चाहते हो शांति चाहते हो शुद्ध जीवन शुद्ध जीवन चाहते हो तो नान थे पुरुषम सिोजन देखो सब लोग कुछ न कुछ पाने के लिए तो काम करते है। हैं। एक आदमी रुपया पाने के लिए काम करता है रुपया उतना ही चाहिए जितने से जीवन निर्वाह हो जाए कपड़ा उतर ही चाहिए जितने ऐसी जीवन निर्वाह हो जाए ये महाराज जिनके घर में बड़े बड़े कपड़े और ज्यादा कपड़े होते हैं ना रखे रखे सड़ जाते हैं जब निकलते हैं तो छूटे ही फट जाते हैं ही फट जाते हैं आपको सुनाया एक दिन एक घर गए थे तो पत्नी 10-15 साड़ी खरीद के ले आई तो पति ने तेरे सामने कह दिया शिकायत होली हमारे पास तो कम है बोले कितनी है सच्ची सच्ची बताओ तो बोली साढ़े तीन साड़ी तो हमारे पास तो कम हो हमारी ननद जी के पास तो पांच कौ तो तो है ना? ननद जी के पास तो पांच गो तो है इसलिए खरीद के ले आए। अब वो समझो की साल घर में एक दिन भी तो नहीं पहन सकते ना तो वो रखे रखे सड़ जाएगी दूसरे लोग नंगे मर जाते हैं उनको कपड़ा नहीं मिलता है पहनने को इसका ध्यान नहीं रखोगे तो इसका जो पाप है ना वो सिर पर पड़ेगा बता एक दिन इसका पाप आ सिर पर इसका पाप पड़ेगा एक आदमी के बच्चे को दूध न मिले नहीं तो और दूसरे आदमी के घर में दूध रखा रखा कर जाएगा ऐसा तो नहीं तो श्रेय का मार्ग त्याग का मार्ग है और ब्रेय का मार्ग भोग का मार्ग है तो भवत जो विमूड विमूड शब्द का प्रयोग किया शंकराचार्य विविधा मुढ़ा का जहाँ जाता है वहीं अटक गया शब्द का होता है जहाँ गया जहाँ गया वहीं अटक गया साड़ी की दुकान में गया तो वही श्रृंगार प्रसादन बाल बनाने के रोट बनाने के मुँह बनाने के साधनों के, के दुकान में गया तो वहीं अटक गया दुकान में गया तो वही गया पहले दादा का ऐसा ध्यान न हो की अगर दवा की दुकान में चला जाए बिल्कुल सच्ची बात है। तो बहुत संभाल के रखना पड़ता था हम डरते थे कि कहीं दवा की दुकान में मिल जाए दवा की दुकान में पहुंच जाए तो ये सोचता था कि दवा की सारी दुकान जो है वो हम उठा के लेकर तो हमारे घर में दवा रहे घर में दवा रहे आदमी का दिमाग सब हीरा हमारे घर में हो सब सोना हमारे घर में हो जीवन निर्वाह के लिए वस्त्र चाहिए जीवन निर्वाह के लिए भोजन चाहिए जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए तुम अपनी पच्चीस पीढ़ी के लिए इकट्ठी करो है ना और वर्तमान पीढ़ी भूखे मर जाए नारायण ना ये श्रेय का मार्ग नहीं है तो विविधा मूड जहाँ सुंदरता तृष्टि पड़ी वहाँ मूड है, है न स्त्री पर मूड हो गए पुरुष पर मूड हो गए बोले बड़े गुण हैं, बड़ी सुंदरता है बड़ा रूप है बड़ी मीठी आवाज है क्या तो भले मानु सब तुम्हारे लिए है तृतीय में जितना भोग है सब तुम्हारे लिए तो वो जब हो जाता है और जो इस प्रकार जो प्रेय का वर्ण करता है केवल इंद्रियों का भोग इंद्रियों का भोग जो चाहता है नो अपने नित्य परमार्थ ऐसी जिससे निश्रेयस होता है उससे उसे हो जाता है तो बोले भाई भगवान ने बनाया बनाए इसीलिए है श्रेयस्य मनुष्य में आज कुछ और भी तो कार्यक्रम है ना तो आ जाए तो बता देना श्रेयस्य मनुष्य में सं श्रेयो शिथीरोय वृणी थे ये कहते हैं है, ये एक मनुष्य के सामने श्रेय और श्रेय दोनों दो आते हैं तो, ये तो मान्य चल के आते हैं भगवान ने तृषि ऐसी बनाई है दोनों दृश्य हम लोगों के एक संस्कार होता है आजकल तो संस्कार सब ना, बच्चे की जब अमुक उम्र होती है उन दो बरस के लगभग का जब होता है तो एक दिन पंडित को बुला के पूजा करवाता है पूजा करवा के और फिर उसके सामने कई चीजें रखी जाते हैं गुस्तक रखी जाती है चाकू रखा जाता है पराजू रखा जाता है है जा ना? गुदाल हावड़ा हसीिया सब रखा जाता है कीरा हो तो, सोना हो तो चांदी हो जाए पूजा करवा के तो भगवान तो से फिर बच्चे के सामने रखा जाता तो देखा किसकी और बच्चा झूठता है तो उस निर्णय किया जाता है कि इसको आज से किस ढंग की पढ़ाई है ना, पढ़ाई प्रारंभ की जाए इसकी दिलचस्पी कहाँ होगी ये नहीं कि सबको एमए तक एक ही पढ़ाई पढ़ा के और फिर उनका विभाग किया जाए ऐसे नहीं बोले उनकी ईट पत्थर में रुचि हुई कि सोना चांदी में रुचि हुई कि तराबी वार्ड में रुचि हुई की अन्य में रुचि हुई कि में रुचि हुई हमारे तो होता है अभी बोला तो बच्चे का संस्कार होता है तो वो चुन लेता बच्चे का स्वाभाविक झुकाव किस ओर है इसका पता लगाने की एक पद्धति है बोला आजकल तो वैज्ञानिक पद्धति तरह तरह की हैं लेकिन इतने वैज्ञानिक उत्थान के युग में भी दस वर्ष तक सबको एक ढंग की शिक्षा दे के और तब विभाजन करते हैं कि तुम ईट पत्थर के विभाग में जाओ और तुम कल कारखाने के विभाग में जाओ और तुम विज्ञान के विभाग में जाओ तुम डॉक्टर बनो तुम, तुम इंजीनियर बनो पहले से ही अध्यापक जो है ना वो बालक के संसर्ग में रहता था आठ बरस की उम्र में बात तो बच्चे घर में रहते नहीं थे माँ बाप के संसर्ग में नहीं रहते अध्यापक के संसर्ग में रहते है परिवार के जो दुश्मन होते उनके साथ दुश्मनी नहीं होती है ना भोग में राग में ज्यादा आदत नहीं बिगड़ती अपरिचित लोगों में असंग रहने का अभ्यास हो जाता वो पहले ही प्रणा करते प्रत्येक मनुष्य के सामने अभी तो माँ तो कहते हैं हम अपने गोद में से बच्चे को उतारेंगे ही नहीं मनुष्य नेता असल में मनुष्य स्वतंत्र है हमारे एक मित्र थे तो उनको वो सिपाही होती है ना सिपाही चलाने की एक विद्या होती है हाँ हाँ हाँ प्लेन से तक अच्छा वो महाराज वो कहीं जाके सीख आए अब उनको घर में से निकलना हो तो है ना कभी सांस मिलाओ एक हमारा मित्र था वो खाने को थाली रख दो उसके सामने तो ऐसे करके बैठता और सांस मांस मिला के पाँच चार मिनट तक खाता है ना और उनको कहीं घर से जाना हो तो प्लेन चक चलाते जाए की न जाए है न ये पराधीन होने की विद्या है सारी की सारी का ईश्वर से आदेश आ रहे है, है ना अगर कोई ग्रह जो है वो आशीर्वाद दे जाए कोई प्रेत जो है वो आके आदेश दे जाए ये सब अपने को पराधीन बनाने की विद्या है तो कम्बई में से उनके भाई लेके आए हमारे पास महाराज ये तो बिना परलोक से आदेश आए घर में से निकलते ही नहीं है अब क्या करें मैंने बहुत समझाया कि बाबा ये परावीनता की जो है इसी चक्कर में मत पड़ो इसमें आदमी को कभी बड़ा धोखा होता है हाँ। एक आदमी को सपना आता था वो कीचड़ का होता है क्या है। है न तो दस चालीस पचास लाख रुपए तक इकट्ठा हो गया उसके पास और एक दिन ऐसा सपना आया कि सब भंडाधार हो गया क्यूँकी सपने आरोप किसी का काबू है आदमी को पराधीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो ये मनुष्य अपने श्रेय और प्रेम में स्वाधीन है ना तुम्हारी आंख के सामने ईश्वर दोनों है हो ये नहीं समझना कि जो सुंदर स्त्री और गुण वाली स्त्री और सुशील स्त्री है ना और जुबा स्त्री तुम्हारे सामने से निकलती है वो तुम्हारी भोग्य ही है मना किया कि नहीं, बुरा, बुरी नहीं डालना और तो बोला क्यों भाई है ना ऐसा क्यों बाजार में सबसे बढ़िया फल हम खरीद के खाते है सबसे फूल बढ़िया हम अपने घर में लाते हैं सबसे बढ़िया हल लाते हैं पर इसके लिए नहीं ये हमारे लिए नहीं ऐसे ऐसे सोचते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है वो एकदम सोलह आने गलत है ये एक गुण देख करके जो लोग चीज को अपनाना ये जो विधान स्वीकार करते है न कि जिसमें आता है अचान तो डॉक्टर कहता है कि इसमें बड़ा लाभ है तो खाओ डॉक्टर की सलाह से भोजन नहीं होता है बड़ा बदला गलत बात है फायदे की तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें अपना धर्म देखना पड़ता है अपनी संस्कृति देखनी पड़ती है अपनी जाति देखनी पड़ती है अपना संप्रदाय देखना पड़ता है अपने बुजुर्गो का आचरण देखना पड़ता है डॉक्टर के सलाह से कहीं भोजन बनता है Nara. वो तो एकांगी, बिल्कुल एकांगी दृष्टिकोण है जैसे दलाल की सलाह से स्त्री अपनी नहीं होती वैसे डॉक्टर के सलाह से भोजन अपना नहीं होता जिसका विज्ञान धर्म का विज्ञान बिल्कुल दूसरा है वो अपने मन के निर्माण की दृष्टि से होता है अध्यात्म के निर्माण की दृष्टि ऐसी होता है वो अपने कल्याण की दृष्टि ऐसी होता है तो, अगर सौतम परीसीय विषि रहा मनुष्य के सामने से दोनों चीज गुजरती हैं अच्छी भी और बुरी भी तत्काल देखने में जो प्यारी लगे वो तो भी और जो परिणाम में हितकारी हो वो तो भी जो विवेकी और धीर पुरुष होगा वो दोनों आरोप विचार करके जो हितकारी वस्तु है उसको चुनेगा और जो तत्काल तो प्यारी लगे और बाद में नुकसान करे ऐसी चीज को विवेकी और वीर पुरुष मरण नहीं करता प्रेम योग क्षेमा से सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभी ध्याय नचिकेतू नईता शंका वृद्धमयी ये बहवो मनुष्या मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों स्वयं आते रहते हैं एता हा, एता कार से सम्मे इस क्रिया पर है एसाह इनगत धातु है और उसमें आ उपसर्ग लग गया तो उसका विवचन है ऐसा ए पी इत आता कोई भी मनुष्य है। यदि अपना जीवन व्यदीप कर रहा है जी रहा है उसके सामने दोनों तरह की वस्तुएं आवेंगे एक तो वे जो परिणाम में भलाई करने वाली हो श्रेय हो और दूसरी प्रेय हो वो इंद्रियों को देखने में बहुत प्यारी लगे तो मनुष्य उसको तो कहते हैं जो मनु की संतान है व्याकरण की रीति से मनुष्य पद का मुख्य अर्थ यही होता है जो मनु की संतान सो तो मनुष्य तो मनु माने मनन हो मनु माने मनन मनन को ही मनु बोलते हैं ऐसे शब्द और शतरूपा, शतरूपा माने श्रद्धा तो मनुष्य जाति के मूल में दो भाव मुख्य हैं एक विवेक और एक श्रद्धा जो सम्मुख उपस्थित है उसके संबंध में तो विवेक करता है। और जो सम्मुख उपस्थित नहीं है उसके संबंध में वेद से शास्त्र से पुराण से महापुरुषों से जान करके श्रद्धा करता है जो लोग ऐसा समझते हैं कि बिना श्रद्धा के जीवन में काम चल सकता है उन्होंने गंभीरता से जीवन का अध्ययन नहीं किया है नाई पर श्रद्धा करनी पड़ती है कि ये उस तरह से काटेगा नहीं डॉक्टर पर श्रद्धा करनी पड़ती है कि ये विष्व नहीं देगा अपनी मां पर श्रद्धा करनी पड़ती है कि ये बाप का नाम ठीक बताती है अगर माँ पर श्रद्धा नहीं हो माँ पर श्रद्धा नहीं हो तो बाप ही गड़बड़ा जाएगा अध्यापक पर श्रद्धा न हो तो ऐसी लकीर का नाम ह है और ऐसी लकीर का नाम क है ये बात मालूम ही नहीं पड़े बच्चा जन्म लेते ही वैज्ञानिक नहीं हो जाएगा उसको श्रद्धा संपत्ति से आगे बढ़ना पड़ेगा मार्गदर्शक द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर वो अनुसंधान भी कर सकेगा यदि पथक प्रदर्शक की बात न माने तो वो अनुसंधान भी कोई नहीं कर सकता न आणविक न रासायनिक रासायनिक विज्ञान और है और आणविक विज्ञान और है और न मानसिक तो श्रद्धा और मनन दोनों के मिश्रण से जिसके जीवन का निर्माण हुआ हो और इन्हीं दोनों की मदद से जो अपने को पूर्णता तक पहुंचा सके उसको मनुष्य कहते हैं मनुष्य निरुक्त में मनुष्य शब्द की उत्पत्ति बताई है मनसा की व्यति ये संबंध जोड़ने वाला व्यक्ति है ये अपने मन से संबंध जोड़ देता है राष्ट्रीयता क्या है ये मन से जुड़ा हुआ संबंध है वो अरे भारत माता की जय हो जो हम लोग बोलते हैं ना ये भारत माता क्या है ये राष्ट्र पुरुष क्या है ये राष्ट्र पिता क्या होता है जिस राष्ट्रपिता का हम बड़े प्रेम से स्मरण करते हैं वो हमारे मन की ही तो रचना है ना? राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपुरुष, राष्ट्र भारत माता है ना? तो नीति अपनी जातीयता अपनी प्रांतियता अपनी सांप्रदायिकता बना करके ये छोटे से घेरे में घिर जाए ये इसके मन से बनाया हुआ बंधन है और अपने को महान रूप में जान करके इन सब बंधनों से मुक्त हो जाए हमने कपड़े पर सुई से बछिया करते भी देखा है आदमी को हाथ से और सुई से ही बछिया को उधेरते हुए भी देखा है वो जो दो कपड़े को एक में सीते है ना उसको तो बकिया करना बोलते हैं वो यहाँ क्या बोलते हैं उनको मालूम है हाँ बकिया करना बोलते हैं दो कपड़े को जब एक में सीते हैं तो सीने के बाद जब उधेड़ना पड़ता है तो भी सुई लगा के उधेरते हैं और सीना पड़ता है तब भी सुई लगाते हैं मनसा थी यति मन से सीये मन से संबंध जोड़े मन से संबंध तोड़े उसको तो मनुष्य बोलते हैं मनुष्य है। तो सामने आया श्रेय और सामने आया प्रेय तो डॉक्टर ने कहा कि आज तुमको कुछ खाना नहीं चाहिए पेट में खराबी है भूखे रहना और किसी ने बहुत बढ़िया मिठाई ला सामने रख ली जीव ने खा थोड़ा सा खा लिया जीव तो तुम्हें प्रेय बता रही है और डाकर तुम्हें श्रेय बता रहा है अभी दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं एक और प्रेय और एक और श्रेय श्रेयस् प्रेयस् मनुष्यम एक ये घटना तुम्हारे घर में रोज घटेगी सूरज की धूप आवेगी तो लेने का मन नहीं होगा लेकिन चंद्रमा की चांदनी चांदनी छेगी तो उसका आहलाद लेने का मन होगा आपको एक विरक्तों की बात सुनाता हूँ ये जो नंगे रहते है ना नंगे तो वो पउस में माघ में मान राजनावरी फरवरी की सर्दी वो नंगे रह के रात में सह लेते हैं वो तो उसका विज्ञान क्या है उसका विज्ञान ये है कि उन्हें दिन भर धूप में रहना चाहिए जैसे वो रात में खुले शरीर रहते हैं वैसे ही यदि वो दिसंबर जनवरी फरवरी में खुले शरीर दिन में रहें तो रात की सर्दी सह सकेंगे और दिन में खुले शरीर नहीं रहे तो रात की सर्दी नहीं सह सकेंगे अच्छा जो जेट गर्मी के लिए एयर कंडीशन झूढ़े और जनवरी की सर्दी के लिए सोचे कि हम खुले में चाय लेंगे वो नहीं चाह सकता लेकिन जो जेट की गर्मी सह ले वो जनवरी की सर्दी सह सकता है तो हमारे जीवन में रोज गर्मी सर्दी है ना? एक आदमी की कड़ी बात हम नहीं सह सकेंगे है ना? तो उसकी मीठी बात भी तो नहीं सुन सकेंगे ना किसी की भी मीठी बात सुनने के लिए उसकी कड़वी बात भी सहना पड़ता है कड़वी सहेगा तो मीठी भी सुनने को मिलेगी ये नहीं है हमें तो मनुष्य के जीवन में ये दोनों बात आती थे घीरा तऊ से उभे संपरी विभिन तऊ समित विभिन जो तुरंत बह गया जिसके अंदर कोई धैर्य ही नहीं है है ना? नही गाना अच्छा होता है है ना पानी होके बह गया तो क्या बहुत निस्तार है तो धीर उसको कहते हैं कालिदास ने धीर शब्द का प्रयोग किया है विकार की प्राप्ति होने पर भी जो अपने चारित्र से चोट नहीं होता उसको धीर कहते हैं विकार ये शाम न शेषांति तो स एवं धीरा ये कालिदास कवि हैं हमारे तो राष्ट्र कवि है ना कालिदास विकार के निमित्त तो उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विचलित नहीं होता अधिकृत नहीं होता बिगड़ता नहीं उसको धीर कहते हैं एक ने गाली दी और बदले में तुम्हारी आंख लाल हुई और चेहरा चढ़ा और तुमने एक गाली के बदले दो गाली दे दी तो बोले ये धीर का लक्षण नहीं है का लक्षण तो यह है कि गाड़ी देने वाले को समझा के मना ले कि उसने गलती की है और फिर गाड़ी नहीं देगा वो भी गाड़ी देना छोड़ दे तुमने तो गाड़ी दी नहीं उसको भी अपने पक्ष में कर लो तो गिर था और तुम उसके पक्ष में हो गए तो उसने गाड़ी दी तुमने गाड़ी दी तो जीत उसकी हुई कि तुम्हारी हुई जीत उसकी हो गई तुम्हारे दुश्मन की जीत हो गई अगर उसने गाली दी और तुमने भी गाली दी तो जीत तुम्हारे दुश्मन की और उसने गाली दी तुमने सह लिया और उसको आगे गाली न देने के लिए मना लिया तो, तो जीत तुम्हारी हो गई तो विकार हे तऊ सती जे शाम चेता धीर उसको कहते हैं कि विकार के निमित्त सुपस्थित होने पर जिसके चित्त में विकार न हो ये धीर पुरुष दो तरह से होते हैं श्रुति में इसकी श्रद्धा धीर शब्द अनेक रूप धारण करके वेदों में प्रयुक्त होता है उन्नयती धीरा तमेव धीरो प्रज्ञा पूर्वीक ब्राह्मण एक जगह ही आया कि जो धीर पुरुष होता है वो अपने जीवन में परमात्मा का सत्य का अनुसंधान करता है धीर पुरुष का लक्षण भोग में आसक्त नहीं होता सत्य की खोज करता है और दूसरे धीर पुरुष उसको जान कर के अपनी प्रज्ञा उसी में कर देते हैं। ये दोनों वेद के मंत्र हैं धीर पुरुष उसी को ढूंढते हैं और धीर पुरुष उसी को जान कर उसी को पाकर अपनी प्रज्ञा उसी के साथ व्याह देते हैं। प्रज्ञा पूर्वी का ब्राह्मण मैंने फिर उनकी प्रज्ञा में उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं रहती और जो इंद्रिय लोलुप है तो इंद्रिय लोलुप है तो उसके सामने जहाँ विषय आया बोले चलो भाई परमात्मा कहीं जाता थोड़े तो ब्रजवासी जैसे बोलते हो ब्रजवासी बड़े मजेदार होते भाई लड्डू है, तो तो तो तो तो है खाओगे बोले कि अरे अभी नहाया नहीं अभी दासुन नहीं की गोपाल जी की पूजा सेवा नहीं की अभी से लड्डू कैसे खाएंगे ऐसे पहले ऐसे बोलेगा तो बोले कि भाई तब तो फिर अब तुम न जाने कब तैयार होगे, कब पूजा करोगे तो तब तक तो हम तुम्हारी इंतजार लड्डू तुम खिलाने के लिए करेंगे नहीं हम और कैसे खिला देते हैं तो बोलेगा अच्छा लाओ है न गोपाल जी तो अपने घर के हैं बाद में पूजा कर लेंगे गोपाल जी को थोड़े हैं पहले लड्डू ही खा ले <laughs> तो ये महाराज जो लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को तो कभी पीछे प्राप्त कर लेंगे और पहले इंद्रियों को ही तृप्त कर लें। ये महाराज महासनो महापापमा विधि नवी भिणाम इसकी भूख बड़ी भारी है महासन है और महापापी है ये इंद्रियां जो हैं ये विषयों के भोग में जब लगा देंगी तो न तो परम सत्य की खोज होगी और न तो परम सत्य की प्राप्ति होगी और न तो परम सत्य के साथ प्रज्ञा का है अवस्था अवस्थान होगा तो धीर पुरुष जो है वो सब तो संवरित हंस एवं भया जैसे हंस सामने पानी और दूध मिला करके रखो तो वो उसमें से दूध निकाल लेता है और पानी छोड़ देता है ऐसे जब संसार में श्रेय और प्रेय दो पदार्थ आते हैं तो जो मनुष्य है बुद्धिमान मनुष्य है धीर मनुष्य है धीर शब्द को बोलते हैं धीर माने है, धीर शब्द का कई तरह से होता है एक होता है धक्के धीरा जो अपनी धारण तो करने में समर्थ है उन पर नियंत्रण रखता है उसका नाम है। भक्त इसी धीरा कर्ता में रख प्रत्यय हो गया है धीरा राशि जो बुद्धि को अपने सुख रखता है मनोवृत्ति के प्रवाह में बह नहीं जाता जोना जो धी का प्रेरक है उसको धीर बोलते हैं। गीता में देखो धीर की परिभाषा दी हुई है है ना? क्या परिभाषा दी हुई है यम हिनबे से पुरुषम पुरुष अर्थ भुख सुखम धीरम तो मृतक हुआ कल्पते तो ये आगमा पाई नो नित्यास सांस्कृतिक तो न और जम अथयन किए थे ये आगमा पाई शीतोष्ण सुख दुखद पदार्थ जिसको तो व्यथा नहीं पहुँचाते गर्मी पड़ी तो हाय हाय सर्दी पड़ी तो हाय हाय बरसा हुई तो हाय हाय किसी ऋतु में तो सुखी नहीं रहते देखो हमने देखा है वो ये तो बंबई नहीं देखा है जिस दिन ठंड पड़ जाए उस दिन बोलेंगे हाय आज हाँ, हाँ, बड़ी ठंड है। गर्मी पड़ जाए बोले आज बड़ी गर्मी है है ना और नारायण बरसा हो तो, बरसा तो काम ही नहीं करने देती है छुट्टी नहीं देती है बड़ी बरसा हो रही है हमारा अब ईश्वर को किसी तरह भी तो उलाहना दिए बिना छोड़ो है न कोई एक दिन तो जीवन में ऐसा हो जब ईश्वर को उलहना न तो न जो हाँ। सर्दी से तुम घबराओ गर्मी से तुम घबराओ है चटनी आई तो बोले तुम दिख जा रहा है और जब खीर आई तो बोले इसमें शक्कर ज्यादा है तो दाल आई तो बोले पतली हो गई चावल आया तो जल गया कि कोई तो ये आद चीज ऐसी होनी चाहिए घर में कि रसोई को कहने की बहुत बढ़िया बनी है वो बेचारा बिल्कुल हो जाए है ना? रोज भाई ईश्वर के लिए कोई तो तारीफ करने की चीज रखो की आज तुमने ये बहुत बढ़िया चीज दी तो हम तो अपने मन के बस में ऐसे हो जाते हैं कि ईश्वर की प्रत्येक क्रिया में दो सही बताते हैं उसका गुण सूझते ही नहीं। तो पत्रकार विभिनक्ति विभिन्ती माने विदेश करता है वो बीनता है है ना? देखो चीटी गिनती है कहाँ से कब बालू में जरा शक्कर डाल के देखो चीटी शक्कर तककर गील लेगी और बालू छोड़ देगी है हमने हिमालय में कहीं देखा बहुत सारी स्त्रियां एक झरने के किनारे लगी हुई थी और उमहराज बालू पर उठा के पानी डाले और वहां से फिर चालू को बहावे बड़ा भारी परिश्रम कर रही पचासो स्त्रियां लगी हुई है तो बात समझ में नहीं आई मैंने पूछा है क्या कर रही हैं तो मालूम हुआ कि इस झरने में सोने के गांव बहते हुए आते हैं बना तो तो ये दिन भर लगी रहती है बोले मिलता है बोले तो ये बात नहीं है कि रोज मिल जाए है ना? कभी कभी मिल जाता है पर कभी कभी मिल जाता है उससे महीने भर की मजदूरी इनकी निकल जाती है एक नदी के बारे में पढ़ा था वो कहीं विदेश में है अब उसमें कभी कभी हीरे बहते आते हैं तो लोग तीन तीन बरस पांच पांच बरस वो लंगोटी पहनगे और पेड़ लगा के और लंगे उसके किनारे रहते हैं और पानी में डुबकी लगाते हैं और इतना इतना निकाल के उसमें से संकट ले आते हैं महीने दो महीने तीन महीने छह महीने वो यही काम करते हैं लेकिन जिंदगी में एक कीड़ा भी उनको बढ़िया मिल जाता है तो वो अपने परिश्रम को सफल मानते हैं तो ये बीलना जो है ना ये भुलाई अच्छाई के मिश्रण में से अच्छाई को ढूंढ निकालना इस बंधन में से मुक्ति को ढूंढ निकालना इस दुख के समुद्र में से सुख निकाल निकाल लेना ये जो है ये धीर पुरुष का काम है ये जरा जरा सी बात में घबराने वाले लोग ये काम नहीं कर सकते इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए बड़ा धैर्य श्रेयो ही धीरो अभी प्रेयसो ग्रणी थे धीर पुरुष क्योंकि जो धीर पुरुष है वो प्रेयस श्रेय अभिश्रेणी से उतर ही देता है प्रय की अपेक्षा श्रेय श्रेय की ओर अपना मुंह कर लेता है प्रे की ओर अपना मुंह नहीं करता भर त्रिहरी ने कहा कि भोगा न भुक्ता भोग अनुभुक्ता भोग तो भोगे नहीं गए इन भोगों ने हमें भोग लिया हमारे दांत घिस गए हमारा गला खराब हो गया हमारी अतरिया खराब हो गयी हमारे पेट खराब हो गए हो है ना? नोगा न भुगता हम समझते हैं हम गेहूं को चबा रहे हैं और गेहूं दांत को चबा रहा है है ना? गेहूं अतरी को चबा रहा है गेहूं पेट को चबा रहा है है ना? तो जितना प्रयोजन हो उतना ही गेहूँ लेना उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा पेट में जाएगा तो एक छेद कर देगा वो में छेद करेगा भोगान भुक्ता। भोग नहीं भोगे गए हम भोगे गए सपोन सप्तम वयमे वक्ता तपस्या तप्त नहीं हुई हम ही तप्त हो गए भोग न भुक्ता भयमे वुगता कपो न तप्तम भयमेव वक्ता कालो न जा भयमेव जाता समय तो गया नहीं बोले समय बीत गया बीत गया बीत गया बोले समय तो बीत नहीं गया वो सिर पे सवार है ना कालो न या भयमेव जाता व जाता हमें परिया बांध रहे हैं कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कृष्णा तो बुद्धि हुई नहीं हम ही हो गए कृष्णान जीर्णा वे वीर्णा तो धीर पुरुष जो है धीर पुरुष वो क्या करता है कि जब श्रेय और श्रेय दोनों का गुबंध सामने आता है तब विविच्य विवेक करके इसमें से श्रेय कौन सा सोने का कण कौन सा है बालू का कण कौन सा है दूध क्या है पानी क्या है मुक्ति किसने है, बंधन किसने है, योग क्या है भोग क्या है इसका विवेक करके प्रेयस में से श्रेयस को निकाल लेता है हरिग्रणी पे और मंदहा मंद लोग क्या करते हैं मंदहा जो प्रगतिशील नहीं है बोला ग्रहों में मंद कहते हैं सलेश्वर को मंद नाम है कनिश्वर का जो बहुत धीरे धीरे चले चंद्रमा सवा दो दिन में जितना चलता है कनिश्चर ढाई बरस में उतना चलता है बोलो इसी का नाम हो गया मंद माने तुम्हारी गति मंद है अपने प्रिय की ओर चलने में क्यों नहीं है। बोले भाई चारों ओर देखते चलते हैं ना? एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि देखो घर में दवा की बड़ी जरूरत है कई आ रही है पत्नी को जहाँ थोड़ी सी दवा बाजार में से लेके आओ अब महाराज नौकर गया जब दवा देने तो रास्ते में कोई मदारी जो है वो अपना डमरू बजा के और तमाचा दिखा रहा था वो तो खड़ा हो गया वही समाचा देखने लगा अब दो तीन घंटे तक तमाशा देखता रहा। हमारे गांव में बोलते हैं कि गए कार्तिक में लौटे चेक है उसका मतलब ये है कि कार्तिक में खेती होती है ना तो किसी के हल जल रहा था खेत की बुआई हो रही थी तो उसमें जिससे खेत को बराबर करते हैं ठेगा बोलते हैं वहाँ यहाँ कुछ और बोलते होंगे तो उसने कहा अपने भाई को के ले आओ भाई जाओ घर तो उसको उठा के ले आओ बोने के बाद जमीन को बराबर करने के लिए तो वो गए लेने को अब वो गए गायब हो गए जब फसल पैदा हो गई सिंचाई हो गई, निराई हो गयी तक गई फसल कट गयी फसल जब दाए चल रही थी उसके ऊपर चैत महीने में सब हो जाएगा सिर पर दियो हो तुम भाई हर काम में जल्दी करते हो देखो हम कितनी जल्दी देख लो श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो तात्कालिक स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना ये इंद्रिय बोलते हैं ना इंद्र इसका भी एक मर्म है वो संस्कृत भाषा में तो शब्द को बहुत भीतर से रखते हैं ना तो इंद्र कहते हैं कर्म के देवता को इंद्र है ना तो हाथ का देवता इंद्र है और जो कर्म हम करते हैं ना वो यज्ञ यज्ञ जो होता है वो किसके लिए होता है तो प्रमुख रूप से इंद्र देवता के लिए होता है दो लोग वैदिक जग जानते हैं ना वो इनको मालूम है इंद्र तो इंद्रिय को मिलेगा क्या इंद्र ने इससे काम कराया और इससे कराए हुए कर्म को है ना इंद्र ने ले लिया तो उसी कर्म के फल स्वरूप जो भोग मिलता है ना वो मजदूरी के रूप में मिलता है कर्म का जो फल है वो तो करने वाले की मजदूरी है मजदूरी तो जो इंद्र इंद्र हाथ के प्रेरक आदि अनुग्राहवता और हाथ और हाथ से होने वाला कर्म और कर्म फल और कर्म फल देने वाला और कर्म फल भोगने वाला कर्म करने वाला कर्म में औजार रूप से करता और कर्म में औजार रूप से रहने वाला हाथ रूप कर और इसका अनुग्राहक देवता है ना और इन कर्मों का फल और इस इस फल को देने वाला देवता और इस फल को लेने वाला भोक्ता परिचिन्न जीव इतनी चीजों से जो मुक्त होगा वो वास्तव में इंद्रिय से मुक्त होगा इनमें से एक भी चीज रह जाएगी तो वो इंद्रिय से मुक्त नहीं होगा ये आप नारायण है, ना? है मुक्ति का सिद्धांत आप समझ रहे हैं मुक्ति प्रमेय है मुक्ति साध्य नहीं है जैसे आँख से रुमाल देखी जाती है ना ऐसे मुक्ति देखने की चीज है मुक्ति जैसे रुमाल बनाई जाती है वैसे बनाने की चीज नहीं है तो कर्म से मुक्ति बनती नहीं है कर्ता कर्म कर्म कर्म का अनुग्राहक देवता उसका फल फल देने वाला देवता और फल भोगने वाला जीव जीवत्व इन सबका जब तक अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से बाध नहीं होगा तब तक, तक मुक्ति नाम की चीज क्या होती है ये समझ में नहीं आते इसीलिए ये लोग जो झगड़ा करते हैं ना कर्म से मुक्ति होती है कहाँ होती है कर्म से मुक्ति है न पाप से मुक्ति होती है अगर शुभ कर्म करोगे तो पाप कर्म से मुक्ति हो जाएगी उपासना करोगे तो फूल कर्म से मुक्ति हो जाएगी जो करोगे तो फूल सूक्ष्म दोनों कर्मो ऐसी मुक्ति हो जाएगी वह जो करने से कारण कर्म से मुक्ति नहीं होगी बोला यदि तुम्हारी मुक्ति में प्रतिबंधक केवल कर्म है केवल कर्म वासना है केवल कर्म भोग है है ना तब तो कर्म से मुक्ति हो जाती यदि कर्म की मुक्ति इंद्र के हाथ में होती तो मुक्ति हो जाती वो तो इंद्र के हाथ में ही है तो केवल तुम्हारी मुक्ति में प्रतिबंधक केवल अज्ञान है इसलिए अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना मुक्ति कभी हो ही नहीं सकते और जो मुक्ति होगी वो समाधि रूप मुक्ति होगी है ना अथवा वो इष्ट लोक गमन रूप मुक्ति होगी अथवा इष्ट से तादात्म्य रूप मुक्ति होगी सालों के स्वामी के शाह के सायुध्य अथवा स्वर्ग की प्राप्ति रूप मुक्ति होगी लेकिन असली जो मुक्ति है वो अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना होना शक्य ही नहीं है इसलिए इसमें सकाम निष्काम का भी कोई वेद नहीं है बोला निष्काम कर्म में कर्तापन रहता है कि नहीं कर्म कोई निष्काम होकर करेगा तो उसका कर्तृत्व जो है वो बाधित हो जाएगा कि नहीं जब तक जीव भाव बना रहेगा तब तक कर्तर कर्तृत्व तो बाधित नहीं होगा इसलिए निष्काम कर्म का कर्ता भी करता ही रहेगा और करता रहेगा तो कर्म के नियमानुसार न चाहने पर भी तो उसको भोक्ता बनना पड़ेगा ये कर्म का नियम है तब तो अंतकरण शुद्धि होती है निष्काम कर्म से अंतकरण की शुद्धि मान्य वासना की निवृत्ति होती है और जीवन अज्ञान मात्र का जो प्रतिबंध है परमात्मा के साक्षात्कार में वो प्रतिबंध निवृत्त होता है तत्व ज्ञान के द्वारा प्रेयो हित धीरो वृणीते प्रेयो मंदो जो गक्षे माद वृणीते मंद पुरुष जो है मंद जिसकी गति मंद है थोड़ा मतवाला बन दिया है बोला ये मद, मद जो है ना मद मदी कर दो इसको मदी तो मंद हो जाएगा तो इसका अभिप्राय ये हुआ तुम तो एक जगह सिपाही ने ड्राइवर तो को पकड़ा हो कि तो तुम शराब दिए हो उसने कहा नहीं वेरी नहीं अच्छा तो सौ कदम तुम सीधे सीधे चल के हमको तो बताओ सौ कदम चलने में तो उसके पांव घर फहराने लगे हो है नाव लहर फराएंगे कि नहीं तो शराबी की गति मंद होगी कि नहीं वो धीरे धीरे है ना धीरे धीरे चलेगा एक शराबी एक, एक दिन एक पांव पटरी पर रखे और फुटपाथ पर और एक सड़क पर और ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा सिपाही ने पूछा कि तुम शराब दिए हुए हो क्या तो उसने तो कहा नहीं नहीं। तो पाँव फुटपाथ पर एक सड़क पर रख के क्यों चलते हो उसने कहा मैं समझता था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ अच्छा किया ने याद दिला दिया हूँ मैं तो इस ख्याल में था की मैं लंगड़ा हूँ ये पाँव ऊपर नीचे पड़ते हैं अच्छा किया धन्यवाद है तुमने है ना तो ये हमको वो लंगड़ा नहीं था वो शराब के नशे में अपने को लंगड़ा मानता है हैं तो ये जो मंद है ना मंद पुरुष है जो परमात्मा की ओर नहीं चलता है ना वो मंद है वो कर्ता नहीं है पुण्य आत्मा नहीं है लेकिन अपने को पापी पुण्यात्मा मान रहा है वो सुखी दुखी नहीं है अपने को सुखी दुखी मान रहा है ये मंद भाव उसका है उसका मंद भाव है तो वो क्या करता है मंद का लक्षण क्या है वो ये सोचता है कि अगर हम इंद्रिय भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा योगक्षेम कैसे होगा योगक्षेमात्र शब्द जो है ना, वो गीता में जैसे है वैसे नहीं है बोला ये तो जैसे बीमा कंपनी कोई योगक्षेम का विज्ञापन करे है ना? तुम्हारी कमाई की रक्षा हम करेंगे तुम्हारे आगे ब्या का बंदोबस्त हम करेंगे पढ़ाई का बंदोबस्त हम करेंगे जैसे बीमा कंपनियां, है ना? ऐसी योजना बनाती हैं ना वो ऐसे ही योगक्षेम है सेवा एक बात हमने देखा कि जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रहता वो आदमी क्या करता है तो उसकी स्वर्गश्रम में एक पहले कुटिया बनती है तो इसमें भजन करेंगे कई लोग कहता है कि हमको भजन करना है ना तो पहले अपने रहने के लिए बहुत बढ़िया कुटिया बनवा लें, हम वहाँ के ट्रस्टी हैं इसलिए जानते हैं बोला हमारे पास कितनी कितनी कुटिया मुफत में आती है इसको हम जानते हैं बोला तो का जो ट्रस्त है ना बड़ा स्वर्ग आश्रम हो जिसमे चालीस पचास लाख रुपए की भूमि है जिस प्रकार वहाँ तो लोग कहते हैं भाई भजन करने का विचार है तो गुजिया बनवाएंगे ऐसा भाई बनवा लो तो फिर कहते हैं कि अच्छा बैंक में भी कुछ रख दें कि जा जाता रहेगा खाएंगे और भजन करेंगे नारायण उनकी कुटिया दूसरे साधु के काम आती है उनके काम बिल्कुल नहीं आते हैं इसका कारण क्या है देखो उनकी बुद्धि न तो प्रारब्ध पर उनका विश्वास है अगर कर्म सिद्धांत पर विश्वास होता तो ये समझते कि हमारे प्रारब्ध में जैसा होगा वैसे हम रह लेंगे खाए लेंगे प्रारब्ध पर उनका विश्वास नहीं आस्था ही नहीं मेरे कर्म सिद्धांत में उनकी आस्था नहीं है एक बात कैसा बोलो भाई कि ईश्वर पर उनका विश्वास है न और तो का ईश्वर पर विश्वास नहीं है कैसा कहो भी परवाह है मिलेगा तो खाएंगे नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे है ना ठंड आवेगी तो सह लेंगे नहीं कही जाएगी मर जाएंगे अपन तो परमात्मा में बैठते हैं बेपरवाह बे खाइश बेपरवाह है ही उनके चित्र की ऐसी स्थिति तो न तो वो वेदांत की रीति से देखवाहिश ले परवाह है और न तो भक्ति की रीति से उनके चित्त में ईश्वर पर विश्वास है न तो कर्म सिद्धांत की रीति से प्रारंभ पर उनका विश्वास है वो तो वही जिस सिद्धांत के अनुसार दुकान पर कमाई की जाती है ना व्यापार किया जाता है ना उसी सिद्धांत के अनुसार वो वहाँ रह के हिमालय में रह के भजन भी करना चाहते है की पहले अपना सारा बंदोबस्त कर लो है? और वो जोगक्षेम आज जोगक्षेम के कारण महाराज क्या हुआ एक साधु पकड़ा गया और सच की झूठ को हम बताते हैं दुर्गाश्रम में तो कोठी तो बहुत बढ़िया बनाई उन्होंने वकील से पहले धनी है कोठी अच्छी बनाई अब उसमें असली असलियत तो अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता कि अदालत में मुकदमा है अभी चालू है, वाला चालू हुए तो उनके पास ट्रांसमीटर था बोला तो, तो जब उनका नौकर बाजार में जाता था ऋषिकेश जाता था ना कोई सौगा खरीदने के लिए तो वो उससे बात करते थे कि ये चीज लेन ले। नील दूध देहरादून एक बार गया था वहां से भी बात कर ली तो पुलिस को शंका हो गई कि ये साधु के पास तो खबर भेजने वाला लेने वाला है ना वो तो पकड़ा गया साधु अब सोचो तो जो है, है ना? नौकर को पहले ही सब बात बता के नहीं भेजना बाजार में जा जाए तो फूल गोभी खरीदो की पत्ता गोभी खरीदो आश्रम के लिए यही तो प्रांतर तब यही तो बताते और क्या बताते थे की आज आश्रम में काय का साग का बनेगा नौकर वहाँ से पूछता कि आज आश्रम में काय का साग बनेगा तो बोलते हैं फूल को ले आओ या पत्ता को ले आओ ट्रांसमीटर का उपयोग होता था, था। नाय <laughs> तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको तो मुकदमा चल रहा है बेचारे जमानत पर छूटे हुए हैं ना नायण तो प्रयोग मंदो प्रेम जोगक्ष जब आदमी बहुत योगक्षेम चाहता है न हम अपने लिए ये बंदोबस्त कर लें, अपने लिए ये बंदोबस्त कर लें, अपने लिए इतने पैसे रख लें, ऐसे मकान बना लें, है ना? हमको एक ऐसा आदमी चाहिए है ना? जो अभी हमको विश्वास दिला दे कि ये जिंदगी भर हमारा साथ देगा कि नहीं अरे आज तो विश्वास दिलाता है लेकिन उससे खुद पर ही पूछो की कल उसका मन कैसा होगा बोले तो ऐसा ही रहेगा बोले तो बेवकूफ़ है जो ऐसा मानता है की जैसा आज हमारा मन है ऐसा छह महीने बाद रहेगा इसको हम जानते हैं ऐसा जो सोचता है वो गलत सोचता है क्योंकि ये प्रियता को पकड़ने वाला जो मन है वो तो तभी सब कुछ प्रियता को पकड़ता है जब तक दूसरी नई प्रियता प्राप्त नहीं हो जाती या जब तक उसमें कोई असुविधा नहीं होती और उसी नहीं होती संसार की पकड़ का संसार की पकड़ का तो ना तो मंद पुरुष वो है जो संसार में फंसा हुआ है और जो हमारे पास है ये कैसे बचा रहेगा है ना देखो लोग लोहे की चक्कर से गुफा में है ना गुफा बनवाते हैं चार दीवारी बनवाते हैं कि यहाँ रखेंगे हमारा धन तो सुरक्षित रहेगा है ना वहां भी नीति सूंघ लेती है वो है ना वहाँ भी चीज सुन लेती है कि यहाँ ज्यादा रखा हुआ है एक बार एक आदमी सुधर गया सुधर गया माने पहले वो खराब काम करता था ये जेज काटता था तो फिर उसने प्रतिज्ञा की कि हम अब जेब नहीं काटेंगे स्वामी सुखदेवानंद जी को तो प्रतिज्ञा करवाते थे ना लोगों से है वो तो फार्म भरवा देते प्रतिज्ञा करवा देते नहीं करेंगे अब ये नहीं करेंगे, करेंगे। दोस्तों तो ये आदमी ने लिखा कि हम अब तक जेब काटने का काम करते थे अब आज छोड़ देते हैं <laughs> तो मैंने पूछा कि भले मानुष तुमको पता कैसे चलता था कि इसके जेब में पैसा है इसके जेब में नहीं है तो वो बोला कि स्वामी जी ये बात तो बढ़िया आसान है जो कोई महत्वपूर्ण तो वस्तु अपने शरीर में कहीं रख के चलता है बार बार उसको तो देखता जाता है कि है कि नहीं जेब पर हाथ जाता है बार बार जेब हाथ जाता है जिसके जेब में कोई चीज होती है वो बार बार जाकर देख लेता है कि है कि नहीं तो मालूम पड़ जाता है कि जेब में कोई न कोई वस्तु ऐसी है, है जिससे ध्यान जा रहा है तो हमारी वस्तु बनी रहे दुनिया की चीज को पकड़ लिया और आगे और आवे अब प्रात्त की प्राप्ति होना जोग है बना और प्राप्त की रक्षा होना क्षेम है माने जो चीज हमारे पास है तो, तो जाने न पावे रहे हमारी तो दूसरे के हाथ जाए नहीं और दूसरे की हमारे हाथ आ जाए न रह इसमें दुनिया के लोग फंसे हुए हैं ये बड़े साधक हैं ये साधन साधन <laughs> प्रे मंदो योगे वृदे बात आपने सुनी है कि नहीं हमको तो एक सज्जन ने सुनाई थी वो बात को सच्ची करके ही उन्होंने सुनाई थी और मैं समझता हूँ कि यहाँ के राजभवन के कोई बड़े ऊंचे अधिकारी हैं उन्होंने सुनाया था हम लोग तो सुना में एक बार हाँ हाँ वो है कोई कार्य कोई है बड़े ऊँचे अधिकारी हैं तो हमी फेल में उन्होंने सुनाया एक आदमी हमारे ऊँची अक्सर पंजाब में जांच करने गए तो उनके साथ मोटर थी दो तीन नौकर थे उनको डेढ़ दो हजार रूपया वेतन मिलता था पंजाब में गए तो वहाँ सरदार लोग थे उन्होंने आपस में सलाह की जैसे हम आदमी है, हैं वैसे ये है हम लोगों को डेढ़ सौ तो, दो सौ तो रुपया वेतन मिलता है और इनको मोटर भी है और नौकर भी है और क्या है इनके अंदर क्या विशेषता है पता लगाना चाहिए तो हम लोगों ने कहा कि चलो इन्हीं से पूछे हमें बोला इन्हीं से पूछ लें ये लग रही है इन्हीं से पूछना तो... <laughs> तो अवसर पड़े विरोधी थे जब वो आए मेरी कुर्सी पे बैठ गए सामने और उन्होंने कहा हम लोगों में ये प्रश्न उठा तो बोले की मैं देखो ये मेज पर हाथ रखता हूँ घुसा तो मारो हमारे हाथ पर तो पहले तो गिदगा लेकिन कहा नहीं तुम्हारी तो समझ में बात आ जाएगी तो उसने जो घुसा मारा तो हाथ उन्होंने अपना हटा लिया मेघ पर लगा बड़ी चोट आई तो उसने कहा कि ये क्या बात हुई कि तो बात यह हुई की अक्कल की देखो हमारे इतनी अक्कल है कि जब तुमने घूसा मारने की कोशिश की तो हमने हाथ हटा लिया तो अक्कल के कारण हमको ज्यादा वेतन मिलता है उसने कहा की अच्छा समझ में आ गई बात है ना नई बात तो बाहर निकला बाहर निकला तो सब लोगों ने घेर लिया भाई जवाब मिला बोले मिला तो क्या जवाब मिला बोले की हम बताई देते है तुमको वैसे ही तो अपने मुंह पर उसने हाथ रखा गाल पर है ना और कहा कि एक गूसा इस पर मारो <laughs> तो जब सामने वाले सरदार ने एक दिन मारा तो उसने अपना हाथ हटा लिया कनपटी तो <laughs> तो बोले हाँ यही अकल्टी है तुम्हारे यहाँ से इसी वजह से वहाँ तो हाथ में चोट लगी और यहाँ बेचारे की कनपटी टूटी तो देखो ये बुद्धि है ना ये मंद बुद्धि में और धीर बुद्धि में फर्क क्या होता है धीर बुद्धि की दृष्टि जो है वो परिणाम में मंगल पर रहती है वो इस समय की कष्ट को नहीं देखता है ये देखता है कि इस कष्ट सहन का परिणाम क्या है आज की तपस्या का परिणाम क्या है आज के श्रम का परिणाम क्या है और जो मंद बुद्धि पुरुष होता है वो केवल सत्काल की ही बात देखता है तो सत्य का यदि अनुसंधान करना हो तो वो तात्कालिक नहीं होता है सत्य तात्कालिक नहीं होता है। वो अनादि और अनंत होता है और सत्य प्रादेशिक नहीं होता ना। ये है ना नीचा है साधा है और कर्म तो है परंतु कामना नहीं है तो प्रश्न ये हुआ किम कर्म करता है परंतु कर्ता पने का भाव है कि नहीं है है ना मेरे तो करता पने का भाव है है ना? जब तब तो अभी वो संगा तो भोटता हो तो भी होना पड़ेगा बोले तो करतापन का भाव नहीं है तो नहीं है तो ज्ञान हो करके कर्तापन मिलना है कि केवल कर्तापन की भावना करता है।, है ना तो कर्तापन की भावना अज्ञान की उपस्थिति में की अज्ञान की उपस्थिति में नारायण मा, हाँ गोविंद हो नारायण तो आपको अवैध सुनाया अज्ञान में तो मिलना जरूरी है हाँ। विभाग करके चार स्थिति के बोर्डो विभाग करके आठ विभाग बता दिए हो अब ये में करने का काम नमो नारायण आयोजित अज्ञान लिखना जरूरी है अब दूर अब दिया यादा तो मन नक्वा कामा प्रभव लोलुबंत विपरीते आप विद्या और अविद्यान दोनों शब्दों और के बारे में एक बात बता ऐसे कहते हैं कि सत्या नृत्यो इतरे तरह विवेके तरव ही अवृत्यानो वस्तु स्वरूप निर्धारण तुम नितिया सत्य क्या है और अन्य क्या है सत्य क्या है और मृत्या क्या है इन दोनों का ठीक ठीक विवेक न करके सक को झूठ समझ बैठना और झूठ को समस्त समझ बैठना इसका नाम अविद्या है औक और भूत का ठीक ठीक विवेक करके शक्तु के स्वरूप का निर्धारण करना रिश्ते करना विद्या है परन्तु ये विद्या और विद्या के संबंध में भी लोगों की जो तो धारणा है ना उस और सूच का ठीक ठीक विवेक करके वक्त के स्वरूप का निर्धारण करना निश्चय करना विद्या है परन्तु ये विद्या और विद्या के संबंध में भी लोगो की जो तो धारणा है ना वो बड़ी विचित्र विचित्र है तो आप जीवन में देखें जहां आपको काम करना होगा वहां विद्या और अविद्या दोनों की जरूरत पड़ेगी विद्या तो दोनों की कैसी जरूरत पड़ेगी तो आपने आपसे कोई तो बहुत बढ़िया चीज देखी तो ये विद्या होगी आंख से देखा है ज्ञान अब हाथ से वो चीज को उठाएंगे है न तो हाथ से कर्म होगा ना अब कर्म को तो विद्या है नहीं हो तो आंख देखेगी हाथ उठा लेगा आंख देखेगी जमीन और गांव उत्तर करेगा तो बिना आंख से देखे पाँव रखना में मिलता है वो माने हमारे जीवन में ज्ञान और ज्ञान दोनों का सविच